एक मनुष्य जाति में सब के सब पैदा हुए हैं ये बात दूसरी है कि कोई दाढ़ी रखता है कोई नहीं रखता है है ना कोई चोटी रखता है कोई नहीं रखता है कोई जनेूल पहनता है कोई नहीं पहनता है पर विवाद सारा का सारा जो है ना, ना? है ना ठोस वस्तु को वैज्ञानिक वस्तु को प्रधानता देकर के ये विवाद थोड़ी है केवल दिल की भावनाओं को प्रधानता देकर के ये विवाद है वेदांत जो है वो कहता है कि बाबू भावनाओं में मत बहो जरा घड़े मिट्टी के दृष्टांत को देखो जितने घड़े बनते हैं सब मिट्टी में बनते हैं ए? बने हुए घड़ों से मिट्टी जुदा होती है घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगी मिट्टी तत्व है और घड़ा एक कल्पित भाव है खड़ा गड़, जो है खड़ा कल्पित भाव है तो कल्पित कल्पित माने घटित हो घटित को ही तो घट बोलते हैं ना घटित का नाम घटित माने गढ़ा हुआ है ना तो गढ़ने वाले की उतनी कीमत नहीं है और जो गढ़ा गया उसकी भी उतनी कीमत नहीं है गढ़ने की क्रिया की भी उतनी कीमत नहीं है किसमें गढ़ा गया है ना उस उपादान की है ना उस उपादान की कीमत है घड़ा मिट्टी का है कि घड़ा तांबे का है कि घड़ा सोने का है देखो इसमें सरक पड़ जाएगा ना नारायण यह तत्व की कीमत जो है वो होती है नारायण ना। तो वेदांत ये कहता है कि भाव के चक्कर में आके है ना रागत द्वेश में मत फंसो आजकल आजकल का विज्ञान आज युग जो है ना विज्ञान वैज्ञानिक उन्नति हम एक और देखते हैं कि ठोस तत्वों के बारे में तो अनुसंधान बढ़ता जा रहा है विज्ञान जो है वो ठोस तत्वों के बारे में अनुसंधान को बढ़ाता है दूसरी ओर भावात्मक वैषम्य की वृद्धि होती जा रही है ये बिल्कुल असंगत है वैज्ञानिक युग की उन्नति में भावात्मक विसंगति का कोई महत्व नहीं होना चाहिए था भावात्मक विसंगति के कारण राग द्वेष नहीं होना चाहिए युद्ध नहीं होना चाहिए बैमनस्य नहीं होना चाहिए परंतु वेदांत तो केवल विज्ञान से उपलब्ध पदार्थों में जो तात्विकता है उसी का नहीं वो तो अति विज्ञान के द्वारा है ना? अति मानस जैसे होता है अति विज्ञान के द्वारा जो भाव के पीछे बैठकर भाव को देखने वाला है जिसके सामने हजारों भाव आए और हजारों भाव घट गए बना आपको दुनिया की बात सुना मैं, जो हमारे बाबा के शत्रु थे है ना? वो हमारे पिता के मित्र हो गए जो हमारे पिता के मित्र थे वो हमारे शत्रु हो गए है ना? जो हमारे शत्रु हो गए वो हमारे पुत्र के मित्र हो गए है ना? ये नाव में क्या है जब स्वार्थ आता है तो लोग मित्र हो जाते हैं जब स्वार्थ में विरोध होता है तो लोग शत्रु हो जाते हैं भावों की कीमत कहां है जब गुस्सा आता है तो मन में आता है कि इसको मार डालें है नब राग आता है तो मन में आता है कि इसको दिल से लगा लें है ना काम आता है तो मन में होता है इसको भोगें है ना और क्रोध आता है तो मन में आता है तोड़ दें हमने एक को देखा बहुत हाल में भोजन परस के उसके सामने रखा गया मैं बैठा था मैं भी खाने को बैठा था बना? अब वो मैं खाने को बैठा था और वो सज्जन स्वयं बैठे थे महाराज रोटी कुछ मोटी आ गई साग उनके घर हम बैठे देखा है साग गुस्सा आया उनको कि उठा के थाली और वो छत पर से फेंकी तीन मंजिल नीचे है ना ठा डाल उधर चावल उधर चाल उधर ये क्या है जब क्रोध आता है तो हम उसके ऊपर चढ़ उसको वाहन बना लेते हैं तो वाहन नहीं बनाते हैं वाहन बन जाते हैं नचाने लगता है हमको वो मदारी हो जाता है हम बंदर हो जाते हैं जब काम आता है तो वो मदारी हो जाता है हम बंदर हो जाते हैं भावों की कोई कीमत है है ना नक्ति यथार्थ के अनुसार निश्चय के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए क्रोध आया तो बोले कि मारना ठीक है काम आया तो बोले भोगना ठीक है लोभ आया तो बोले चुराना ठीक है बेमानी करना ठीक है ये लोभों के लोभों के द्वारा भावों के द्वारा जिनका जीवन संचालित होता है ना एक देखा मैंने वृंदावन में बीस 25 वर्ष की बात बीस वर्ष कीर्तन हो रहा था ठाकुर साहब से थे वो हाथ में झांझ ले और मग्न होके कीर्तन कर रहे थे झर झर आंखों से आंसू गिर रहे है ना और बिल्कुल चेहरा लाल और भाव मग्न और कभी गिर पड़े और चेहरे थे रावटी में भला और रावटी वही थी जहां हम रहते थे, थे बोला हमारे सामने हमारे कमरे के सामने उनकी रावटी वो तो कुआ बन रहा था उस मंदिर बनने वाला था नारायण लौट के की आए कीर्तन में से तो देखा तो उनकी जो तस्तरी थी ना फूटी हुई थी टूट गई थी पहले नौकर को बुलाया किसने तोड़ा वो तो बेचारा थर थर कांपने लगा और निकाल के जूटा और वो मारना शुरू किया अरे क्रोध में लाल है ना? जो पहले प्रेम में लाल थे वो बाद में क्रोध में लाल हो गए है नारे ना? तो वेदांत का कहना यह है कि ये जो मानसिक भाव है ये तो स्वप्नवत आते हैं जाते हैं बोला हाँ। कीमत तत्व की होती है कीमत भाव की नहीं होती इसलिए हम कहते हैं कि घड़े में जैसे माटी है है ना वैसे प्रपंच में ब्रह्म है तो तुम तत्व दृष्टि को महत्व दो कल्पना दृष्टि को महत्व मत दो तो बोले देखो घड़े से मिट्टी का अन्वय व्यतिरिक है न्वय व्यतिरेक क्या है तब मिट्टी हो तो घड़ा बने और घड़ा न हो तब भी मिट्टी रहे इसी प्रकार जगत का जो मूल कारण है ये देखो अन्वय व्यतिरेक को है ना हम लोग शब्द कई बार सुनते हैं पर वो समझ में नहीं आवेगे बोला तत्सत्व तत्सत्वम अन्वय है ना जिसके रहने पर जो चीज रहे है ना जैसे मिट्टी के रहने पर घड़ा रहे तो मिट्टी का अन्वय है घड़ा में परंतु घड़े के न रहने पर भी घड़ा फूट जाने पर भी घड़े में जो शेर भर वजन वाली मिट्टी थी फूट जाने पर चूर चूर कर देने पर मसल देने पर गूद देने पर भी वो मिट्टी शेर भर की शेर भर रहेगी है ना तो इसलिए घड़े से व्यतिरिक्त है मिट्टी सब मिट्टी का घड़े के साथ अन्वय व्यतिरेक है इसी प्रकार जगत का जो मूल तत्व है उस मूल तत्व से ही सारी सृष्टि बनी तो सृष्टि में उस मूल तत्व का अन्वय है लेकिन सारी सृष्टि के फूट जाने पर भी कोई नाम ना रहे कोई रूप ना रहे कोई पृथकता ना रहे तब भी वो चीज रहती है इसलिए सृष्टि से उसका व्यतिर व्यतिरेक है व्यतिरेक है।, है माने इससे इसके मरने से वो मरती नहीं है ना उसके होने से ही सृष्टि है ये बात पक्की है लेकिन सृष्टि के मर जाने पर भी वो चीज मरने वाली नहीं है इसको बोलते अनवय व्यतिरेक तो ईश्वर से सृष्टि है ये ईश्वर का अन्वय है सृष्टि में और सृष्टि का नाश हो जाने पर भी ईश्वर का नाश नहीं होता ये ईश्वर का व्यतिरेक है हम नारायण ईश्वर का अनुसंधान तात्विक दृष्टि से तात्विक दृष्टि से ईश्वर का अनुसंधान करते हैं आप बुरा नहीं मानना है ना हम किसी संप्रदाय की निंदा स्तुति नहीं करते बोला लेकिन मुसलमान संप्रदाय में है ना या ईसाई संप्रदाय में जिस ईश्वर की स्वीकृति है नारायण है वो भावात्मक ईश्वर है तत्वरूप से ईश्वर का अनुसंधान नहीं है आप वैष्णव लोगों से पूछिए नारायण वो कहते हैं कि तत्व रूप से यदि ईश्वर का अनुसंधान करोगे तो तुम्हारी भक्ति मारी जाएगी तुम्हारी भक्ति में बिघन पड़ जाएगा गौड़ेश्वर संप्रदाय के वैष्णव इस बात की घोषणा करते हैं कि ईश्वर का अनुसंधान तत्व रूप से कभी मत करना है ना आकृति विशेष को ईश्वर मानना आकार में ईश्वर को मानना राधा कृष्ण ईश्वर हैं बोला राधा कृष्ण में कौन सी धातु है कौन सा तत्व है उसका अगर अनुसंधान करोगे कि किस मसाले से दोनों की शक्ल बनी है तो मसाला तो जो तुम्हारी आत्मा का है वही राधा कृष्ण का भी है नारायण मामला जो है वो बिगड़ जाएगा तो उन्होंने जो भक्ति में बहुत से बिघना बहुत से विघ्न माने हैं प्रेम में भक्ति में उसमें तत्वरूप से ईश्वर के स्वरूप के अनुसंधान को भी तात्विक अनुसंधान को भी विघ्न माना है इसीलिए मैं आपको कहता हूं है कि ये देखो नारायण भावात्मक एकता ये जातीयता भाव है हो आप दरन, ये राष्ट्रीयता जिसको कहते हैं ना राष्ट्रीयता भाव है प्रांतीयता भाव है अंतरराष्ट्रीयता भाव है बोला और अंतर ब्रह्मांडीयता भाव है बोला हाँ। और समष्टि ईश्वर भी भाव है बोला और तो भावात्मक अनुसंधान का नाम परमार्थ का अनुसंधान नहीं है तात्विक अर्थ के परम रूप का जो अनुसंधान है है ना परम माने सच्चा सच्चा माने जिसके मिथ्यात्व का किसी भी प्रकार से निश्चय न हो सके परमत्वम नाम अबाधितत्व परमत्व किसको कहते हैं कि जो कभी बाधित न हो अबाधित्व नाम मिथ्यात्व निश्चय ना प्रती स्तोर किंतु मिथ्यात्व निश्चय आ, अब प्रती का नाम बाध नहीं है कि जो चीज मालूम न पड़े सो बाधित हो गए। नहीं नहीं मालूम पड़ते हुए भी है ना? आ, जैसे एक नाट स्त्री बन के नाटक में आया है तो वो स्त्री रूप से प्रतीत होते रहने पर भी उसका स्त्रीित्व बाधित है क्यों बोले वो दरअसल पुरुष है इसी प्रकार ये जो सृष्टि के नाम रूप दिखाई पड़ते हैं ये प्रतीतिकाल में नामात्मक रूपात्मक दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः ये नाम रूप नहीं है ये परब्रह्म परमात्मा ही है इसलिए इसलिए इसलिए इनका नाम रूप बाधित है और अबाधित तत्व सच्चा तत्व परब्रह्म परमात्मा है अच्छा अब बोले क्या परमार्थ का निरूपण हो गया कर, नहीं अभी परमार्थ का निरूपण नहीं हुआ है न परमार्थ निरूपण की भूमिका बन गई तो क्यों इमार्थ परमार्थ को देखना हो तो ऐसा बोलना पड़ेगा वो ऐसा यह अरे ये तो हाथ कंगन को आरती क्या जैसे बोलते हैं ना आ, स्वामी तीर्थ से किसी ने पूछा कि तुम ब्रह्म हो इसमें क्या प्रमाण है तो बोले कि इसमें मैं ही प्रमाण हूं मैं दूसरे की गवाही से है ना जैसे आ, किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है हमने तो कहा अखंडा है, ना? बोले तो इसमें क्या प्रमाण है कि तुम अखंडा हो? तो बोले शर्मा जी से पूछ लो हमारा नाम अखंडा है ना मन शर्मा जी के कहने से मेरा नाम अखंडानंद है ना अरे भाई मैं अखंडानंद इस हूं इसमें मैं स्वयं प्रमाण हूं मेरा नाम है ना मेरा ही नाम और मेरी बात सच्ची नहीं तो दूसरे की सच्ची कहाँ से होगी नारायण है, है ना नारायण तो स्वामी राम तीर्थ से किसी ने पूछा है ना कि तुम्हारे ब्रह्मत तुम ब्रह्म हो इसमें क्या प्रमाण बोले मैं खुद प्रमाण हूं है न मैं स्वयं प्रमाण हूं प्रमाण मुझसे सिद्ध होता है मैं प्रमाण से सिद्ध नहीं होता प्रमाण मुझसे सिद्ध होता है आप देखो आंख से मैं सिद्ध नहीं होता मुझसे आंख सिद्ध होती है बुद्धि से मैं सिद्ध नहीं होता मुझसे बुद्धि से सिद्ध होती है तो प्रमाण प्रमेय का व्यवहार मुझसे सिद्ध होता है मैं प्रमाण प्रमेय के व्यवहार से सिद्ध नहीं होता तो तात्विकता की बात तत्व की बात करते हैं परमार्थ नारायण परमार्थ क्या है तो बोले पहले तुमने बताया ना कि मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़े के फूट जाने पर मिट्टी रहती है इसलिए घड़ा तो अर्थ हुआ और मिट्टी परमार्थ हुई तो जिसका अपने कार्य में अन्वय होए और जो स्वयं अपने कार्य से व्यतिरिक्त तो हो गए माने कार्य का नाश होने पर भी जिसका नाश न हो उसका नाम परमार्थ बोले नारायण नारायण नारायण अभी तो परमार्थ की छाया ही नहीं आई क्यों क्या हुआ तो बोले ये तो कारण कार्य भाव बन गया ना? कारण कार्य भाव बन गया एक बाप एक बेटा एक पूर्ववर्ती एक उत्तरवर्ती नारा। एक पहले था एक बाद में हुआ का, कारण तत्व तो पहले था और कार्य तत्व तो बाद में पैदा हुआ और कार्य तत्व तो मर गया तो कारण तत्व तो बाकी रह गया है ना नो एक परमार्थ और दूसरा दृष्टान देता हूं एक सत्ता सामान्य होता है सत्ता सामान्य क्या होता है जैसे हजार गाय हों कोई काली है कोई लाल है कोई घौरी है, है कोई कैरी कह, है तो बहुत बहुत उनकी बहुत जाति होती है कपिला गाय श्यामा गाय है ना, रक्त गाय बड़ी गाय छोटी गाय लेकिन गोत्वरूप जो सामान्य है, है माने अनेक गायों में रहने वाला हमेशा रहने वाला एक जो गोतव है गाय पना है, है ना? गाय जाति है उसको सामान्य बोलते हैं है ना? कब बोले वो सामान्य है तो समझो ये स्त्री है ये पुरुष है ये जवान है ये बुढ़ा है ये पशु है ये पक्षी है है ना? इस सब में जो एक सत्ता है, है, है, है, है अनुगत है है ना लाल गाय है काली गाय है स्त्री है पुरुष है पशु है पक्षी है बोले उस सामान्य सप्ताह सामान्य को परमार्थ बोलते हैं बोले ना उसको भी परमार्थ में बोलते हैं क्यों कहुतु तो तो अनेक सापेक्ष है व्यक्ति सापेक्ष जाति होती है हजार व्यक्तियों को मिलकर के एक जाति बनती है।, है ना और एक जाति में हजार व्यक्ति होते हैं जा आ, व्यक्ति न हो तो जाति कहा से बनेगी तो क्या परमार्थ जो है वो भी व्यक्ति सापेक्ष है जाति सापेक्ष है तो सत्ता सामान्य भी परमार्थ है अच्छा गोविंद कहो श्री गौड़ पादाचार्य महाराज और समझो उनके पौत्र शिष्य शंकराचार्य जगवान और शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य ये जो परमार्थ के स्वरूप का निश्चय करते हैं वो कहते हैं कि अनुगत और व्यावृत अन्वय और व्यतिरेक ये सत्य में नहीं होता लो मिट्टी घड़े में आई और घड़ा फूट जाने पर मिट्टी रही है ना ऐसी जो दो अवस्था कार्य अवस्था और कारणावस्था है तो ये जो व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह ये परमार्थ में नहीं होते अव्यावृत्ता अनुगतम ब्रह्म तत्व किसी में अनुगत नहीं है क्योंकि कार्य ही नहीं है श्रुति कहती है व्याप्य व्यापकता मिथ्या एक लोहे का गोला आग में डाल दिया आग उसमें व्याप्त हो गई अब वो लोहे को छुओ तो जल जाओगे ना तो लोहे के गोले में अग्नि व्यापक हुई और लोहे का गोला व्याप्य हुआ कई इस प्रकार जगत व्याप्य है और परमात्मा इसमें व्यापक है, है न घा कार्य है और मिट्टी कारण है, है न और व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है वो विशेष है और सत्य और जाति जो है वो सामान्य है, है? ये भेद परमार्थ में ये भेद परमार्थ में नहीं है क्योंकि असल में विचार करने वाले मनुष्य के मन में देश का संस्कार नहीं छूटता काल का संस्कार नहीं छूटता भेद का संस्कार नहीं छूटता इसलिए जब वो परमार्थ का चिंतन करने लगता है वो तो कितना बड़ा होगा ओ बड़ा बड़ा बड़ा व्यापक ब्याद्य। ये व्यापकता जो है ये देश का चिंतन है ब्रह्म का चिंतन नहीं है वो नित्य नित्य नित्य ये नित्यता तो काल नित्य होता है वो काल नित्य होता है आकाश देश देश व्यापक होता है।, है ना और वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं और इनके संस्कृत संस्कार से संस्कृत जब बुद्धि परमार्थ का चिंतन करने लगती है तब वो शुद्ध बुद्धि नहीं होती है हाँ। ये जो लोगों का कहना है कि ईन्द्रियक अनुभव से ही बुद्धि बनती है है ना नारायण उसमें बुद्धि की स्वच्छता कहाँ है निर्मलता कहां है ऐद्रियक अनुभूति को जब पृथक करके इंद्रिय अनुभूति का अपवाद करके जब बुद्धि मात्र शेष रह जाती है, है? आए विषय इंद्रिय और इंद्रियक अनुभूति के संस्कार उनसे जब है ना बुद्धि को अलग कर लेते हैं तो उस निर्मल बुद्धि में सात्विक बुद्धि में उस प्रतीति मात्र बुद्धि में है ना आहा। उस नृत्व तो भोक्तृत्व तो लेख शून्य बुद्धि में है ना जिस साक्षी एक राष्ट्र नारा आत्मतत्व का प्रतिबिंबन होता है वो प्रतिबिंबित होता है निर्मल बुद्धि में शुद्ध बुद्धि में दृश्य तेवग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म भी किसका प्रतिबिंबन होता है बोले यही परमार्थ है ना नारा ना जहां बिंब प्रतिबिंब भाव है जहां अवच्छेद अवच्छेदक भाव है जहां आभा जहां आभास कूटस्थ भाव है नारायण है, है? जहां दृष्टि सृष्टि भाव है तो वहां परमार्थ कहा हाँ। तब ये तो सबको ना ना करते गए आखिर परमार्थ क्या है तो अब इस बात को कल सुनागे तो। भावरसद्भिरेरेवाये न कल भावा अवयेन तस्मादयता नात्मे नानेद न स्ेना कथंजन न पृथंग नपृथक् किंचिदिद विदो विदो वीतरागभय क्रोधर्मुनिर्ेद तारक निर्विकलो योपोद तो कुछ सुना रहा था कि जो वेदांत का विचार है कि कोई आचार मीमांसा नहीं किसको कैसे रहना चाहिए किसको कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए तो अपना धर्म शास्त्र है भक्ति कैसे करनी चाहिए तो ये बताने के लिए भक्ति शास्त्र चित्त एकाग्र कैसे करना चाहिए इसके तो लिए योग शास्त्र है ये तो वस्तु के अनुसंधान के लिए है मूल वस्तु का स्वरूप क्या है तो इसका वैसे अनजान जो लोग हैं जिनको संस्कार नहीं है उनको ये बड़ा कठिन आदम पड़ता है लेकिन इसके जो गुर हैं वो इतने सीधे सादे हैं कि यदि थोड़ा भी मनुष्य ध्यान दे तो उसको संसार में जो दिन भर में पचासों सैकड़ों बार दुखी होना पड़ता है ना उससे छुटकारा मिल जाए आपको बहुत सीधी बात सुनाता हूं जैसे आख से हम ये तस्वीर देखते हैं तो इसमें हरा रंग भी है लाल रंग भी है पीला रंग भी है। पर तस्वीर के उपादान की दृष्टि से देखें तो सब माटी है ये तस्वीर में जो लाल है पीला है हरा है सब आंख से दिखता है और सब रोशनी में ही दिखता है तो इतने रंग और इतनी आकृति होने पर भी इसका मूल उपादान जो है वो एक है इसके लिए प्रकाश जो है वो एक है और इसके लिए आंख जो है तो वो एक है आप देखो गणेश की तस्वीर है मैं देखता हूं अब ये न हो राम की हो तब कौन देखेगा आंख ही देखेगी ना अच्छा तस्वीर अलग अलग होने से न तो माटी अलग अलग हो जाएगी न रोशनी अलग अलग हो जाएगी न आंख अलग अलग हो जाएगी अच्छा ये चित्र बिल्कुल न रहे तो इसका अभाव कौन देखेगा आंख ही तो देखेगी ना और रोशनी नहीं देखेगी इसका मतलब ये हुआ कि चित्र का रंग बिरंगा होना चित्र का एक दो तीन होना है अच्छा चित्र का न होना चित्र का भला बुरा होना यह सब आंख से मालूम पड़ता है ये चित्र गलत भी बना हुआ हो सकता है बुरे भाव का द्योतक भी हो सकता है अच्छे भाव का द्योतक भी हो सकता है हैं? लेकिन इससे हमारी आंख में कोई फर्क नहीं पड़ता आंख तो इसको देखती है। ये आसक्ति जो होती है ना तब बढ़िया तस्वीर देख के और आसक्ति हो जाती है, आंख में नहीं होती आंख तो ज्ञान है बना तो अब देखो सूर्य की रोशनी में कोई असर नहीं पड़ता चाहे लाल तस्वीर हो पीली तस्वीर हो गणेश की तस्वीर हो शिव की तस्वीर हो विष्णु की तस्वीर हो आज युवती की तस्वीर हो चोर की तस्वीर हो जुआरी की तस्वीर हो तस्वीर हो न हो सूरज की रोशनी में कोई असर नहीं पड़ता तो बोले इसी प्रकार ये जो अपना आत्मा है ये ज्ञान स्वरूप है तो इसके सामने कभी घड़ा आता है कभी कपड़ा आता है कभी लाल घड़ा कभी पीला घड़ा कभी लाल साड़ी कभी पीली साड़ी कभी हरी साड़ी तो ये विषय में भेद हुआ विषय में भेद होने से जैसे रंग में भेद होने से जैसे आंख में भेद नहीं हुआ हैं, ऐसे जीव से स्वाद लेने पर भी कान से सुनने पर भी नाक से सुघने पर भी त्वचा से है ना स्पर्श करने पर भी आंख से देखने पर भी है ना शब्द हाँ। स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों में भेद होने पर भी मय में भेद नहीं है सब को जानने वाला एक है धर्म के विरुद्ध होए कि धर्म के अनुकूल हो इससे भी ज्ञान में भेद नहीं हुआ है? अच्छा पंखा चल रहा है कि पंखा स्थिर है इसका असर पंखे पर पड़ता है हमारे ज्ञान पर तो नहीं पड़ता है ज्ञान तो यही बताएगा कि पंखा चल रहा है कि पंखा स्थिर है इसी प्रकार मन जो है अब देख लो घट पट आदि विषय सामने हैं कौन सा विषय सामने है ज्ञान एक है विषय कोई भी हो भोग कोई भी हो ज्ञान एक है इंद्रिय कोई भी हो आंख का आंना ज्ञान एक चाहे राग हो चाहे द्वेष हो ज्ञान है चाहे विक्षेप हो चाहे समाधि हो ज्ञान है अच्छा रस्सी में सांप चाहे झूठा होए और चाहे रस्सी न हो बिल्कुल सच्चा सांप ही होए वो झूठा सच्चा सांप होता है ज्ञान झूठा सच्चा नहीं होता यही विषय से अलग करके ज्ञान को बदलने की समझने की जरूरत है विक्षेप समाधि मन में होती है ज्ञान में नहीं होती यथार्थ अथार्थ वस्तु तो में होता है ज्ञान में नहीं होता इस देश में और दूसरे देश में भेद होता है पर वो तो देश में भेद है ज्ञान में भेद नहीं है एक ही ज्ञान दोनों को प्रकाशित करता है आ, काल भेद से ज्ञान भेद नहीं होता क्या दिन क्या रात क्या सुश्रुप्ति काल क्या जागृत काल तो काल भेद से ज्ञान में भेद नहीं देश भेद से ज्ञान में भेद नहीं वस्तु भेद से ज्ञान में भेद नहीं भोग भेद से ज्ञान में भेद नहीं विक्षेप समाधि के भेद से ज्ञान में भेद नहीं यहां तक कि झूठा सच्चा विषय होगा ज्ञान नहीं होगा अच्छा तो ये ज्ञान कौन है ये ज्ञान अपना स्वरूप है बोला अब इस बात को यदि हम सत्ता की दृष्टि से देखें तो भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे और सूरज की रोशनी की दृष्टि से देखें तो भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे और अपनी आंख की नजर से देखें तो भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे इसका अभिप्राय ये है कि जो आकृतियां हमारे सामने चमक जाती हैं वो तो कभी चमकएंगी कभी नहीं चमकेंगे और ज्ञान जो है वो एक एकरत रहता है आपको सुना में स्मृति विस्मृति का ज्ञान पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है एक चीज का हम नाम लेते हैं ना तो समझो मधु शहद याद आ गई ना आपको अच्छा इतनी देर तक क्या आप अपने मन में शहद की बात कोई मधु की बात सोच रहे थे नहीं सोच रहे थे विस्मृति हो गई मधु को आप भूल गए थे लेकिन क्या इससे आपका मधु संबंधी ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया था मधु शब्द का उच्चारण करते ही आ गया तो विस्मरण से भी ज्ञान का नाश नहीं होता अगर विस्मरण से ज्ञान का नाश होता होए, तो रोज सोते समय ये मानना पड़ेगा कि ज्ञान का नाश हो जाता है तो पहले दिन का पढ़ाओ दूसरे दिन कैसे याद आता है तो कहने का अभिप्राय यह हुआ एक ऐसी अवस्था आती है जहां सत्ता और ज्ञान एक हो जाता है जहां अधिभूत और अध्यात्म एक हो जाता है जहां अधिदै सूरज का प्रकाश भी समझो एक अवस्था ऐसी आती है जहां घड़ा ये सूरज की तस्वीर और सूरज की रोशनी और आप ये तीनों एक होते हैं एक ऐसी दशा आती है जहां केवल ज्ञान ही ज्ञान रहता है और सचमुच वह ज्ञान तत्व है और इस स्थिति में भी ज्यों का क्यों है इसको कोई गड़बड़ा ही नहीं सकता इसको ब्रह्मा विष्णु महेश जब मिटावेंगे है ना तो उनकी मिटाई हुई चीज साफ इस ज्ञान में दिखाई पड़ेगी कि उन्होंने ये मिटा दिया और जब वे मिट जाएंगे तो तो उनका मिटना भी इस ज्ञान में दिखेगा ये ऐसा अखंड ज्ञान है बोले तो धर्म धर्म का भेद भी इसमें नहीं होता इसमें कर्तव्य कर्तव्य का भेद ये ज्ञान नहीं करता वो दूसरा है वो कल्पित समाज कल्पित विषयक जो शास्त्र है कल्पित विषयक शास्त्र में धर्म अधर्म होता है कल्पित विषयक शास्त्र में उपास उपासना होती है कल्पित विषयक शास्त्र में समाधि विक्षेप होता है आ, कल्पित विषयक शास्त्र में ब्राह्मण शूद्र होता है कल्पित विषयक शास्त्र में सन्यासी गृहस्थ होता है कल्पित विषयक शास्त्र में जीव ईश्वर का भेद होता है अकल्पित विषयक जो शास्त्र है अकल्पित जो तत्व है है ना, उसमें ज्ञान सत्ता और अधिदैव ईश्वर ज्ञान आत्मा ज्ञान का छोटे ज्ञान का अभिमानी जीव बड़े ज्ञान का अभिमानी ईश्वर और असली ज्ञान में कोई अभिमान नहीं और वस्तु का भेद नहीं तो नारायण ये बात है कि हम दूसरे के बारे में विचार करते हैं अपने बारे में विचार नहीं करते इसलिए ये वस्तु जो है वो प्रतिबद्ध हो जाती है बिल्कुल सामने होने पर भी मालूम नहीं पड़ता देखो शीशे में अपनी तस्वीर जब आदमी देखने लगता है तो शीशे की याद नहीं रहती अपनी तस्वीर ही दिखाई पड़ती है तो इसी तरह से जो लोग तस्वीरों को देखने में लग गए हैं है ना? वो किसकी रोशनी में ये तस्वीरें दिख रही हैं उस पर उनका ध्यान है जाता है इतनी, इतनी सीधी बात है और प्रयोजनीय है वो हाँ हमारे तो सांख्य योग पुस्तक है ना गीता के दूसरे अध्याय पर उसमें एक जगह धर्मा धर्म धर्माधर्म का निरूपण है तो उसमें आया कि वस्तु भी धर्म अधर्म नहीं होती है एक ही वस्तु कहीं धर्म कहीं अधर्म होती है है तो ना झूठा जो है उच्चिष्ट जगन्नाथपुरी में धर्म है बाकी जगह है धर्म है ऐसे समझ्रो तो जहां जहां बीहित है वहां वहां धर्म भाव जो है जिसके प्रति पत्नी का भाव बिहित है उसी के प्रति पत्नी का भाव धर्म है बोला वो बिहित से भाव धर्म होगा निषिद्ध पर भाव धर्म नहीं होगा बोला बहन के प्रति पत्नी का भाव धर्म हो जाएगा तो भाव से धर्म नहीं होता मैं कोई खाए प्याज और भाव करे कि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं तो भाव से धर्म हो जाएगा तो क्रिया भी धर्म नहीं होते है तो ना कोई करे चोरी और भाव करे कि हम परोपकार कर रहे हैं तो चोरी परोपकार हो जाएगी निषिद्ध क्रिया कोई करे है ना निषिद्ध क्रिया करे निषिद्ध वस्तु का सेवन करे तो भाव से धर्म नहीं होगा है ना? तो देखो न वस्तु धर्माधर्म होती न क्रिया धर्मा धर्म होती न भाव धर्मा धर्म होता न स्थिति धर्मा धर्म होते न आत्मा धर्मा धर्म होता न ईश्वर धर्मा धर्म होता न ब्रह्म धर्मा धर्म होता न तत्व धर्मा धर्म होता ये तो जिस अधिकारी के लिए जिस देश में जिस काल में शास्त्र ने जैसा विधान किया है न उसके अनुकूल हो तो धर्म और उसके प्रतिकूल हो तो अधर्म इसका अर्थ ये हुआ कि कल्पितत्व के अतिरिक्त ये शास्त्र गम्यत्व का अर्थ क्या है ये बड़ा भारी विज्ञान है ये आजकल के विज्ञान की जहां पहुंच है ना उससे परे की बात है बोला वो तो वस्तु में से धर्माधर्म निकालते हैं क्रिया में से धर्माधर्म निकालते हैं वो तो परिश्रम में से धर्माधर्म निकालते हैं यहां तो तत्व का इतना बड़ा अनुसंधान है जहां धर्मा धर्म का अंत हो जाता है और जहां धर्मा धर्म का प्रारंभ ही नहीं है ऐसी जो तत्व वस्तु है उसमें धर्मा धर्म कैसे बनता है, है? नारायण बोले तत्त्व संप्रदाय अनु संप्रदाय के संचालकों के जो शास्त्र हैं नारायण है। अरे भाई हम लोग कह जो वेद शास्त्र है ऐसे बोल उनके द्वारा प्रतिपादित ही धर्मा धर्म होगा इतनी बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है नारायण ये नहीं है कि नारायण संध्या बंधन ही धर्म है बिल्कुल नहीं है अनाधिकारी पुरुष संध्या बंधन करता है तो पतित हो जाता है और शास्त्र में इसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है गाय का दूध ही पवित्र नहीं है अनधिकारी पुरुष गाय का दूध पीता है तो पतित हो जाता है ऐसा शास्त्र में वर्णन है तो जो चीज केवल विधि निषेधा ही के गम में होती है है ना वो तात्विक नहीं होती आप अपने इष्ट देवों को भगवान मानते हैं नारायण नारायणवादी कहेगा कि नारायण ही ईश्वर है कृष्णवादी कहेगा कृष्ण रामवादी कहेगा राम शंकरवादी कहेगा शंकर अभी कहो किसी से पूछें कि ईश्वर कौन है तो जो अपने इष्ट में अभिनिवेश रखने वाला होगा वो चिल्ला पड़ेगा कि हमारा इष्ट देव ही असली ईश्वर है तब दूसरे का इष्ट देव क्या है तुम्हारा तो इष्ट देव ईश्वर है तो दूसरे का इष्ट देव क्या है तो अभी अपने इष्ट देव में जो निष्ठा है है ना वो अंतकरण को पवित्र करने के लिए है वो शुद्ध करने के लिए है वो मन को एकाग्र करने के लिए है वो एक और उन्मुख करने के लिए है ये सारा प्रयोजन उसमें होने पर भी तत्व वो होगा जो कृष्ण की कालिमा में और शिव की श्वेतिमा में है और गणेश की रक्तिमा में जो एक होगा वो तत्व होगा है ना तो नारायण अपनी अपनी जिद्द में तत्व नहीं होता अपनी अपनी जिद्द जो होती है वो तत्व को समझने में मददगार होती है तो नारायण परमार्थ क्या है जैसे देखो मिट्टी में एक चांडाल का मूर्ति बनाओ और एक ब्राह्मण की बनाओ और एक विष्णु की बनाओ तो तीनों मिट्टी हैं कि नहीं इसको तत्व दृष्टि बोलते हैं आप देवता की पूजा कर लो है ना और ब्राह्मण को वो मिट्टी के ब्राह्मण को दान कर लो बोला आपको शायद मालूम नहीं होगा हम तो कर्मकांड की बात जानते हैं ना श्राद्ध में एक दिन ब्राह्मण की जरूरत होती है दसवें दिन एक ऐसे ब्राह्मण की जरूरत होती है जो वहां श्राद्ध में प्रयुक्त होने वाले आमिष को खाए नाराण ये, ये बिल्कुल सनातन धर्मी कट्टर श्राद्धवादी कर्मकांड की बात में आ, बोलता हूं अब ये जितने पुरोहित महाब्राह्मण होते हैं उस दिन खास करके महाब्राह्मण जो हैं वो आते हैं ब्राह्मण नहीं आते महाब्राह्मण आते हैं अच्छा तो क्या होता है लोग कहेंगे हाय हाय हाँ, ऐसी चर्चा क्यों करते हो ऐसी बात क्यों करते हो तो उस दिन ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि कुशा का ब्राह्मण बनाते हैं हो प्रतिनिधि ब्राह्मण कुशा का ब्राह्मण बनाते हैं और उसके आगे मांस नहीं भैंस का दूध रखते हैं आमिषम महिषी क्षीराम बना रहा है और वहां लिखा वहां लिखा कर्मकांड के ग्रंथ में आमिषम महिषी क्षीराम कहने का अभिप्राय यह है, है ना कि मिट्टी में जो चांदाल होगा मिट्टी में जो ब्राह्मण की का पुतला होगा है ना? कु में जो ब्राह्मण का पुतला बना देवता जो सुपारी में और गोबर में जो देवता बनेगा वो केवल है ना? शास्त्र की दृष्टि से तो बनेगा शास्त्र की दृष्टि से बनेगा विधान की दृष्टि से बनेगा लेकिन अगर वहां माटी में ढूंढने लगे कि देवता वाली माटी में कुछ फरक है और ब्राह्मण वाली माटी में कुछ फरक है और चांदाल वाली माटी में कुछ फरक है तो वहां माटी में फरक नहीं मिलेगा बोले अच्छा माटी में फरक नहीं है तो कुछ हमारी आंख में फरक है है ना नहीं तुम्हारी आंख में भी फरक नहीं है अच्छा सूरज की रोशनी में फरक है क सूर्य की रोशनी में भी फर्क नहीं है इस एकत्व को इस तत्व को इस अद्वैत को जहां जहां वो दिखने वाली तस्वीर सूर्य की रोशनी आंख और ये तीनों जिस आत्मा में जिस आत्मा में बाधित बाधित के रूप से रहते हैं माने जिस अखंड में इनकी सत्ता ही नहीं है उस तत्व की दृष्टि से देखो ये क्या प्रयोजनीय तत्व है इसमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है बोला इसमें हिंदू और ईसाई की लड़ाई नहीं है इसमें पारसी जैन बौद्ध सिख इनकी लड़ाई नहीं है इसमें महाराष्ट्र और गुजरात की लड़ाई नहीं है बोला इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है है ना इसमें इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई नहीं है इसमें नारायण एक द्वीप का दूसरे द्वीप से एक ब्रह्मांड का दूसरे ब्रह्मांड से है ना एक सौरमंडल का दूसरे सौरमंडल से कहीं भी भेद नहीं है इतनी एक रस समता को दृष्टि में रख करके है ना जो कभी भी सृष्टि में होना शक्य है एक सौरमंडल का दूसरे सौरमंडल से युद्ध एक ब्रह्मांड का दूसरे ब्रह्मांड से युद्ध है ना? चंद्रमा का वासियों का मंगल मंगलवासियों से युद्ध मंगलवासियों का शुक्र शुक्रवासियों से युद्ध है ना? नारायण सारी संभावनाओं को ध्यान में रख करके सब में जो एकत्व है उसका निरूपण है तो ये कोई नदी से घिरे हुए प्रदेश की भावनात्मक एकता नहीं है ये पहाड़ से घिरे हुए समुद्र से घिरे हुए है ना धरती देश की भावनात्मक एकता नहीं है ये तात्विक एकता को दृष्टि में रख करके ये बात कही गई है